वहाँ कब्रिस्तान में आशमा द्वारा अटैक किए जाने के बाद घायल होने पर जब रश्मि को हॉस्पिटल ले जाया गया था तब वहाँ उसकी सिक्योरिटी में काफ़ी पुलिस थी लेकिन किसी ने भी उसे आशमा के बारे में कोई भी बात नहीं बताई थी ना तो रश्मि को आशमा के बारे में बताया गया था और ना ही उस ग्रैंड पियानो कॉम्पिटिशन के बारे में बताया गया था लेकिन आज जब विक्रांत ने उसके सामने आशमा का नाम लिया तो न तो वो हड़बड़ाई और ना ही उसके चेहरे पर कोई शिकन थी क्योंकि वो पहले से ही आश्मा को जानती थी और फिर उसे ये भी पता चल गया था कि आश्मा ने ही उसकी ओर अटैक किया था और बाद में विक्रांत ने बिना कुछ बताए उससे ये निकलवा लिया कि आश्मा के साथ क्या हुआ था तब तो विक्रांत का शक बिल्कुल पक्का हो चुका था आखिर में रश्मि विक्रांत के फैलाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी रश्मि को खुद अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि अब वो पकड़ी जा चुकी है कुछ भी हो विक्रांत ने उसके जुर्म का पर्दाफाश कर ही दिया मिस रश्मि पिछले साल 22 अप्रैल को आशमा ने अपना बदला लेने की शुरुआत की थी उसने सबसे पहले कीर्ति चौधरी का हाथ काटा फिर इसके ठीक चार दिन बाद यानी कि 26 अप्रैल को उसने अपना दूसरा शिकार मनीषा चौहान को बनाया इसके बाद इस साल उसने फिर से बाईस अप्रैल को मीना बंसल को अपना शिकार बनाया और फिर छब्बीस अप्रैल यानी कि कल वो आपको भी अपना शिकार बनाने वाली थी लेकिन बदकिस्मती से पकड़ी गई आपको पता है कि आश्मा 22 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच की डेट चुनती है शुरू होकर छब्बीस अप्रैल को खत्म हुआ था विक्रांत भले ही मैं उस कॉम्पिटिशन में कंटेस्टेंट थी आ, ले, लेकिन मैं आशमा के साथ ऐसा क्यों करूंगी रश्मि ने एक बार फिर से खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की क्योंकि उस वक्त तुम्हें जरूरत थी तुम गरीब परिवार से आती थी इस शो में और जो लोग भी थे वो सब अच्छे खासे परिवार से थे सभी की फैमिली रिच थी उनके लिए ये एक कंपटीशन मात्र था इसमें जीतने हारने से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं था तुम्हारे लिए ये कम्पिटिशन जीतना सपने के सच होने जैसा था और इस सपने को पूरा करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती थी और तुम गई भी विक्रांत ने फिर सीरियस होते हुए कहा मैंने तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड और तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड भी चेक किया है तुम इससे पहले पियानो कंपटीशन में थी, लेकिन उसमें भी तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी इसके बाद यह टेंथ पियानो कंपटीशन तुम्हारे लिए खुद की लाइफ सेट करने का आखिरी मौका था फिर इस कम्पिटिशन के रूल के हिसाब से तुम किसी तरह सिर्फ फाइनल्स तक पहुंच सकी थी लेकिन इस पियनो कम्पटिशन में टॉप छह तक के ही कंटेस्टेंट को किसी अच्छे स्कूल या म्यूजिक स्कूल से ऑफर मिलता था और उस वक्त तुम टॉप छ से बाहर थी फिर तुम्हें कंटेस्टेंट में सबसे कमजोर शिकार आश्मा नजर आई और फिर तुमने उसके पियानो के बीच में ब्लेड छुपाकर उसकी उंगली काट दी आश्मा कंपटीशन से बाहर हुई तुम थर्ड पोजीशन पर पहुंची और फिर तुम्हारी लाइफ सेट लेकिन इस चक्कर में एक छोटे से ब्लेड ने आशमा की पूरी लाइफ खराब करके रख दी यहां तक कि आज उसे मुजरिम बना दिया तुम तुम कुछ नहीं कर सकते बिना सबूत के तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते कानून सबूत मांगता है सबूत समझे ऐसी कहानियां बताने से कुछ नहीं होता रश्मि ने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा विक्रांत ने गहरी सांस खींची और फिर मुस्कुराते हुए कहा मैडम मैं यहाँ कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही आपको पकड़ने या कोई केस चलाने के लिए आया हूँ इस बात को अट्ठारह साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है मैं जानता हूँ की कुछ भी सबूत इकट्ठा करना नामुमकिन है लेकिन पता है आपको आश्मा ने जो कुछ किया है उसके लिए उसे कानून से सजा क्या मिलेगी क्या सजा मिलेगी रश्मि बिना कुछ बोले विक्रांत की तरफ थोड़ी अजीब नजरों से देख रही थी फिर विक्रांत ने बोलना शुरू किया मैंने पता किया है कि आश्मा को अब सजा के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी और आपको पता है कि उसके पिता की मौत डिप्रेशन में आने के कारण हो गई थी क्योंकि उनकी बेटी अपनी लाइफ से हार चुकी थी इस वक्त आशमा की माँ को भी कैंसर हो चुका है हो सकता है कि एक या दो साल में वो भी दुनिया से अलविदा कह दे और शायद आशमा तब भी जेल में ही रहे और अपनी मां को आखिरी विदाई भी ना दे सके और ये सब सिर्फ उस छोटे से ब्लेड की वजह से हुआ था जो कि उसने पियानो के बीच में रख दिया है वरना आज आशमा भी किसी म्यूजिक स्कूल में टीचर होती या कोई म्यूजिक स्कूल चला रही होती या फिर आप ही की तरह कोई बहुत बड़ी बिजनेस वीमेन होती लेकिन आज देखिए वो बेचारी कहां पड़ी हुई है नहीं अब नहीं अब नहीं इतना कहते हुए रश्मि जोर जोर से रोने लगी उसके गाल आंसुओं से भीग चुके थे वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये लगातार बहे जा रहे थे थोड़ी देर बाद उसने अपना सर नीचे करते हुए कहा अट्ठारह साल हो गए इस बात को मुझे आज भी याद है कि उस वक्त आशमा का नाम सुनते ही मेरा खून खोलने लगता था मैं किसी भी हाल में उसे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती थी उसके बारे में सोचकर मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी इतना कहते हुए रश्मि की आंखों से आंसुओं की धारा बहनी शुरू होगी विक्रांत के पास कोई रुमाल भी नहीं था कि वो उसे आंसू पहुंचने के लिए पकड़ा सके फिर उसने वहां टेबल पर पड़े नैपकिन को उठाकर रश्मि की तरफ सरकाया लेकिन रश्मि इतने दुख के बीच भला नेपकिन कैसे पकड़ सकती थी उसने हाथों से ही अपने आंसुओं को पहुंचते हुए कहा विक्रांत जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे आशमा के प्यानों में रेजर मेरी वजह से ही रखा गया था लेकिन ये अट्ठारह साल पहले की बात है और तब मैं सिर्फ छोटी सी बच्ची थी मैं भला कैसे किसी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी मतलब ओह विक्रांत चौंक पड़ा विक्रांत ने कहा कि अभी भी कोई और बैक स्टोरी है क्या वो तो क्या वाकई में कोई बैक स्टोरी है ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को इसके बाद रश्मि के चेहरे पर दुख से भरी मुस्कान आ गई उसने कहना शुरू कर दिया यह सब शायद किस्मत का ही खेल है आश्मा का हाथ काटे जाने के बदले में उसने मेरे पीटर अंकल की कब्र खोद डाली सच है इस धरती पर हर कर्म का फल मिलता है ओह अब जाकर विक्रांत को पता लग गया था कि आश्मा के पियानो में ब्लेड रश्मि ने नहीं बल्कि उसके पीटर अंकल ने रखा था आज से अट्ठारह साल पहले कॉम्पिटिशन के फाइनल होने के एक दिन पहले हम सभी कंटेस्टेंट अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए मुंबई मिडिल स्कूल में पहुंचे हुए थे मेरा प्रैक्टिस स्लॉट दोपहर के तीन बजे से था मेरे पीटर अंकल मुझे बहुत मानते थे वो किसी भी हालत में मेरे पापा की आखिरी इच्छा पूरा करना चाहते थे वो मुझे उस पियानो कंपटीशन में किसी भी हालत में विनर बनाना चाहते थे इसलिए पूरे कॉम्पिटिशन के दौरान वो मेरे साथ ही थे मैं और पीटर अंकल वहाँ स्कूल के पास ही एक होटल में रुके हुए थे दोपहर को तीन बजे मैं अपना प्रैक्टिस सेशन करके जब बाहर आई तो पीटर अंकल मुझे काफी परेशान दिख रहे थे मैंने तब भी उनसे पूछा था कि आपको क्या हुआ है कुछ खो गया है क्या आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं बताया बल्कि मुझे वापस होटल भेज दिया जब मैंने उनसे भी वापस चलने को कहा तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर रूम में आराम करो मैं आ जाऊंगा उस रात को अंकल स्कूल से करीब रात 11 बजे लौट कर आए थे मुझे अच्छे से याद है कि मैं तब तक नहीं सोई थी जब तक पीटर अंकल वापस नहीं आए थे रात में जब वो वापस आए तो वो काफी घबराए हुए थे उनका चेहरा पसीने से डूबा हुआ था तब भी मैंने उनसे बहुत बार पूछा था लेकिन तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मैंने उनसे फिर से पूछा कि क्या हुआ आपका कोई सामान खोया है क्या लेकिन उन्होंने तब भी मुझे कुछ नहीं बताया था मुझे तभी शक हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है अंकल मुझसे कुछ छुपा रहे हैं लेकिन अगले दिन मुझे कंपटीशन में परफॉर्म करना था तो मैंने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं लगाया अगले दिन मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया और मैं थर्ड पोजीशन पर आ गई उस वक्त मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि मैंने आशमा को पीछे छोड़ दिया है फिर बाद में मुझे पता चला कि आशमा तो इस कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो गई है किसी को कुछ पता भी नहीं था कि आखिर वो अचानक ये कंपटीशन से बाहर क्यों हो गई उस वक्त वो काफी अच्छी पोजीशन पर थी सबको उससे काफी उम्मीद भी थी लेकिन उसका अचानक से ऐसे गायब होना हर किसी को अजीब लग रहा था मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने अपने स्तर से उसके बारे में पता लगाने की भी कोशिश की थी मुझे अच्छे से याद है उस वक्त मीना बंसल की माँ ने मुझे बताया भी था कि कॉम्पिटिशन की एक रात पहले ही आश्मा के साथ कुछ हुआ था उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था लेकिन उसे भी पता नहीं था कि आखिर आश्मा को क्या हुआ था तब तक मुझे ये पता नहीं था कि आश्मा के साथ कुछ गलत हुआ है बल्कि आश्मा के बाहर हो जाने से मैं खुद को बहुत लकी मान रही थी अगर वो कंपटीशन में रही होती तो पक्का था कि मैं टॉप तीन में नहीं आती हालांकि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ था फिर कम्पिटिशन के बीच में ही जब मैं वॉशरूम के लिए ऑडिटोरियम से बाहर आई तो मैंने वहां पर आश्मा की मां को शो के ऑर्गेनाइजर के साथ लड़ते हुए देखा था उन्होंने काफी फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और बहुत परेशान सी दिख रही थी जोर जोर से रो भी रही थी वो तब मुझे लगा कि जरूर आश्मा के साथ कुछ गलत हुआ है फिर मैं वहीं दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी वहां से मुझे पता चला कि किसी ने आशमा के प्रैक्टिस सेशन के वक्त पियानो के बीच में ब्लेड छुपा दिया था जिसकी वजह से उसकी उंगली कट गई थी और फिर इसी वजह से आज वो यहां में नहीं आ पाई थी उसी वक्त मेरे दिमाग में कुछ छुपाने की भी कोशिश कर रहे थे कल वो काफी घबराए हुए भी थे मुझे तभी पता लग गया था कि आशमा के प्यानो में ब्लेड पीटर अंकल नहीं रखा था सच कहूं तो मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि उस दिन मैंने कैसे वो अवॉर्ड अपने हाथ में पकड़ा था मुझे अच्छे से याद है कि पीटर अंकल मुझे बार बार मुस्कुराने के लिए कह रहे थे लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ आश्मा का ही ख्याल चल रहा था रश्मि ने गहरी सांस खींची और फिर उसने आगे कहना शुरू किया अभी भी मुझे उतना झटका नहीं लगा था लेकिन फिर अवार्ड शो के बाद रात में जब मैं और पीटर अंकल होटल पहुंचकर अपनी पैकिंग करने लगे तब अचानक पीटर अंकल के बैग से ब्लेड की एक पूरी पैकेट नीचे गिर पड़ी उस पैकेट में अभी भी कई सारी ब्लेड रखी हुई थी उसे देखकर मेरा दिल फट गया वो नॉर्मल ब्लेड नहीं था काफी शार्प ब्लेड थी वो कार्विंग या आर्ट के कामों में आर्टिस्ट द्वारा यूज की जाती है वो वाली थी इतनी तेज थी कि उस पर अंगुली पड़ते ही कट सकती थी मैं बहुत गुस्से में थी और फिर उस दिन पीटर अंकल से मैं लड़ भी पड़ी थी जब मैंने बार बार उनसे आशमा के बारे में पूछा तब जाकर उन्होंने मुझे सब कुछ बताया मैं तो तुरंत ही शो के ऑर्गेनाइजर के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताने ही भी वाली थी लेकिन पीटर अंकल वहीं रोते हुए मुझे ऐसा करने से रोकने लगे पीटर अंकल मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे और मुझे वो अपनी औलाद से भी बढ़कर मानते थे उन्होंने जो भी किया था चाहे वो गलत था या सही बस मेरी खातिर ही किया था और अपनी लाइफ में मैं उनसे उनके ही सबसे करीब थी उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था मैं उन्हें ऐसे जेल जाते हुए नहीं देख सकती थी इसलिए मैंने ये बात किसी से नहीं कही लेकिन उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी पियानो नहीं बजा सकी सच कहूं तो मैं खुद की ही नज़रों में गिर गई थी मैंने किसी दूसरे का हक छीना था इसके लिए मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाई उस दिन के बाद से जब भी मेरी नजर प्यानों पर पड़ती थी मुझे आशमा की याद आ जाती थी आज भी मैं प्यानो की तरफ नहीं देख सकती मैं आज तक खुद को आशमा का गुनाहगार मानती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ क्या करूँ अब रश्मि की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे वो सिसकते हुए आगे बोली उस दिन पीटर अंकल ने घुटनों पर बैठकर मुझसे ये बात किसी को ना बताने की कसम दी थी तो मैंने किसी से ये बात नहीं बताई उसके कुछ एक साल बाद ही मैं इंडिया से बाहर चली गई लेकिन उस कॉम्पिटिशन वाली रात के बाद से आज तक मैंने कभी भी पियानों को हाथ नहीं लगाया विक्रांत ने रश्मि की सारी बातें ध्यान से सुनी पूरी कहानी सुनने के बाद उसे महसूस हुआ कि उधर आशिमा के पिता ने अपनी बेटी को प्यानो सिखाने के लिए उनसे जो बन पड़ा सब कुछ किया इधर रश्मि के अंकल ने भी अपने हिसाब से रश्मि के लिए सब कुछ किया हाँ ये बात अलग थी कि रश्मि के अंकल ने जो कुछ भी किया वो गलत था उनका तरीका गलत था खैर अब इन बातों का क्या मतलब रश्मि ने फिर से गहरी सांस छोड़ते हुए कहा पता है विक्रांत इस दुनिया में हर कर्म का फैसला यही होता है स्वर्ग और नर्क सब इसी धरती पर है आज से आठ साल पहले पीटर अंकल छत से गिर पड़े उनकी एक टांग टूट गई फिर वो दो सालों तक बिस्तर पर ही पड़े रहे उसके बाद उन्हें पेनक्रियाज का कैंसर भी हो गया था और जब वो मरे थे तब वो बोल भी नहीं पा रहे थे आवाज नहीं निकल रही थी उनके मुंह से उस वक्त उन्हें अपने किये पर बहुत पछतावा था वो आखिरी समय तक खुद को माफ नहीं कर पाए थे विक्रांत आज बहुत दिनों के बाद मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ सालों से मेरे मन में दबी बात मैंने बाहर निकाली है मेरे मन का बोझ उतर गया है अब तुम्हें तो मैं आश्मा की चिंता करने की जरूरत नहीं मैं देश के सबसे अच्छे लॉयर को उसका केस लड़ने के लिए हायर करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि उसे कुछ ना होने दू और रही बात उसकी माँ की तो मैं उनका ध्यान रखूंगी उनका पूरा इलाज करवाऊंगी उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी और और ये सब आशमा से माफी लेने के बदले में नहीं करूंगी मैं जानती हूं कि मेरी वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई है और मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं है मैं तो बस अपना प्रायश्चित करने के लिए ये सब करूंगी शायद इसके बाद ही मैं शांति से मर सकूंगी ये सुनकर विक्रांत भी चेयर पर इमोशनल होकर बैठा रहा उसने ये हाथ काटने वाले केस को तो सॉल्व कर लिया था लेकिन अब उसके लिए ये फैसला करना काफी मुश्किल हो रहा था कि पूरी कहानी में गलत कौन है और सही कौन या फिर से सब किस्मत और ऊपर वाले का खेल था जिसके हाथों की हम सब बस कठपुतली हैं। रश्मि से सारी बात सुनने के बाद विक्रांत पर क्या असर हुआ यह सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को